गीता तत्व चिंतन कर्मयोग का वैशिष्ट कर्मयोग का साधन जो व्यवसायत्मिका बुद्धि इस पर हमारे मन में प्रश्न उठता है कि अच्छा कर्मयोग का वैशिष्ट तो समझ लिया पर इसका साधन तो बहुत से उपायों की अपेक्षा रखता होगा हम इतने उपाय कैसे कर सकते हैं हम अपने कर्म बहुल जीवन में जहाँ हमें सतत व्यस्त रहना पड़ता है इस कर्मयोग की साधनाओं का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं कि बहुत से साधनों की आवश्यकता नहीं जो आवश्यक है वह है व्यवसायत्मिका बुद्धि व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरुनंदना है कुरुनंदना बहुशाखा झनंताच बुद्ध योग व्यवसायी नाम हे अर्जुन इस निष्काम कर्मयोग में सुनिश्चित रूप से ज्ञान एक ही है पर जो अस्थिर वाले हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखा प्रशाखाओं में विभक्त तथा अनंत प्रकार की है कर्मयोग में सफलता प्राप्त करने के लिए एक ही बात करने की आवश्यकता होती है और वह है बुद्धि को व्यवसायत्मिका बनाना व्यवसाय का अर्थ प्रयत्न उद्योग उत्साह पुनः पुनः अथक प्रयत्न करने का स्वभाव निश्चय कर्म कुशलता इत्यादि है जिस बुद्धि में ये स्वभाव धर्म होंगे उसे व्यवसायात्मिका बुद्धि कहा जाएगा प्रस्तुत श्लोक में व्यवसायात्मिका बुद्धि से तात्पर्य है लक्ष्य को सुनिश्चित कर लेना जब तक मनुष्य अपने जीवन के लक्ष्य का निश्चय नहीं कर पाता तब तक उसकी बुद्धि भ्रमित होती रहती है वह सुख को ही लक्ष्य मान बैठता है और इसलिए सुख की कामनाओं से उद्वेलित होता रहता है उसके चित्त में तरह तरह की वासनाएँ उठती रहती हैं जिसका सुंदर सुंदर चित्रण अगले श्लोकों में किया गया है वासनाओं से उज्ज्वलित बुद्धि को अव्यवसायात्मिक कहते हैं और जो ऐसी बुद्धि से युक्त होते हैं वे अव्यवसायी हैं ऐसे लोग अस्थिरमति होते हैं उनका निश्चय हरदम बदला करता है इसीलिए विवेच्य श्लोक के उत्तरार्ध में बुद्धि शब्द का अनेक वचन में प्रयोग किया गया है ऐसी बुद्धि की अनेक शाखा प्रशाखाएँ होती हैं और एक ही शाखा कई उप शाखाओं में बढ़ जाती है पर जो व्यवसायात्मिका बुद्धि है उसने अपना लक्ष्य सुनिश्चित कर लिया होता है और वह है आत्मज्ञान ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता की अनुभूति उसकी सारी क्रियाएं इसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होती है कर्मयोगी अपने हर क्रिया के माध्यम से उस परमात्म तत्व को ही प्राप्त करना चाहता है उसकी बुद्धि एक होती है ऐसी बुद्धि की शाखा प्रशाखाएं नहीं होती इसीलिए प्रस्तुत श्लोक के पूर्वाध में बुद्धि शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है बुद्धि शब्द के कई अर्थ बुद्धि शब्द के कई अर्थ होते हैं कभी वह मन के अर्थ में प्रयुक्त होता है तो कभी अहंकार के और कभी चित्त के वह कभी कभी ज्ञान स्वभाव या वासना के लिए भी प्रयुक्त होता है विवेच्य श्लोक में उसका उपयोग दो बार हुआ है पूर्वाध में एक वचन में और उत्तरार्ध में अनेक वचन में पूर्वाध में उसका एक विशेषण है व्यवसायत्मिका जिससे विशेषित होकर उसका अर्थ निश्चयात्मक ज्ञान ही होता है कर्मयोगी को बहुत से साधनों का प्रयोजन नहीं होता यदि वह निश्चय कर ले कि ईश्वर को पाना ही जीवन का लक्ष्य है तथा जीवन की हर क्रिया उस ईश्वर की पूजा ही है तो वह अपने कर्मों के माध्यम से अपने एकनिष्ठ बुद्धि के बल पर उस परम तत्व को पा लेता है गीता के 18वें अध्याय में हम पढ़ते हैं स्वे स्वे कर्मण्यभि संसिधि लभते नर हैकर्मन निरत सिद्धि यथा विंदती तत्णु यत प्रवृत्तिर्भूता तथम स्वर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि विन्दति मानवः अपने अपने कर्मों में लगे रहकर मनुष्य सर्वोच्च सिद्धि कैसे प्राप्त करता है वह उपाय सुन जिस परमात्मा से ये समस्त प्राणी और प्रवृत्तियाँ निर्गत हुई हैं और जिसके द्वारा यह सारा जगत व्याप्त है उस परमात्मा को उस परमात्मा की अपने कर्मों द्वारा अर्चन करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है विवेच श्लोक के उत्तरार्थ में बुद्ध शब्द अनेक वचन में प्रयुक्त है और वहाँ उसका व्यवसायत्मिक विशेषण भी नहीं है अतः उसका अर्थ अर्थवासना ही लेना समीचीन होगा बुद्धि का सामान्य कार्य अध्यवसाय माना गया है पर इस अध्यवसाय के दो भेद होते हैं व्यवसाय और व्यवसाय अव्यवसाय शंकराचार्य प्रस्तुत श्लोक के भाष्य में व्यवसायात्मिका बुद्धि की व्याख्या करते हुए कहते हैं व्यवसायत्मिका निश्चय स्वभाव बुद्धि इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद बाधिका सम्यक प्रमाण जनित अर्थात सम्यक प्रमाणों से सद सत विचार के द्वारा जिस बुद्धि में विवेक उपजा है और फलस्वरूप जो अन्य विपरीत बुद्धियों के शाखा भेदों की बाधक है वह व्यवसायात्मिका है ऐसी जो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि है वह अनंत भेदों वाली बुद्धियों का अपने बल के द्वारा अंत कर देती है फलतः संसार का भी अंत हो जाता है जनित विवेक बुद्धि वसात चा उपरतासु अनंत भेद अपि उपरमते तो व्यवसायत्मका बुद्धि से तात्पर्य हुआ वह एकाग्र बुद्धि जो कार्य अकार्य का निश्चय करती है ऐसी बुद्धि जिनकी है वे ही कर्मयोग के अधिकारी हैं या जो कह लें कि कर्मयोग के लिए बुद्धि को इस प्रकार बनाना ही साधना है